दैनंदिन जीवन में योग अस्थेय एक बच्चा अपने विद्यालय की ओर जा रहा था उसने देखा कि एक रुपये का एक सिक्का सड़क पर पड़ा है जैसे ही वह उसे उठाने के लिए झुका उसे अपनी माँ एवं विद्यालय के अध्यापक द्वारा दिया गया निर्देश स्मरण हुआ उस वस्तु को कभी मत लेना जो तुम्हारी न हो अतः उसने उस सिक्के को वहीं छोड़ दिया और विद्यालय की ओर बढ़ गया वह बच्चा नहीं जानता था कि उसके विद्यालय के शिक्षक जो उसके पीछे आ रहे थे उसे देख रहे थे उसके अध्यापक ने उस सिक्के को उठाकर पास के पुलिस थाने में जमा किया उस दिन कक्षा में अध्यापक ने इस विषय को उठाया और उस बच्चे के इस कार्य के लिए उसकी प्रशंसा की किंतु साथ ही एक अन्य पाठ भी पढ़ाया राज्य से संबंधित कोई भी लावारिश वस्तु राज्य अधिकारियों के पास जमा कर देनी चाहिए यह उन कहानियों में से एक थी जिन्हें हमने अपने प्राथमिक पुस्तकों में पढ़ा था निश्चय ही सदा सत्य बोलो कि भांति ही कभी चोरी मत करो भी उन प्राथमिक शिक्षाओं में से एक है जो एक सुसंस्कृत समाज का प्रत्येक बच्चा अपनी मां की गोद अथवा अपनी प्राथमिक कक्षाओं बाल विवाह में सीखता है बाल विहार में सीखता है फिर भी मिथ्या और हिंसा की भांति ही विभिन्न प्रकार की चोरियाँ समाज में आज भी प्रचलित है यद्यपि अधिकांश से लोग सेंधमारी अथवा जेब काटने जैसी चोरियों में स्थूल रूप से लिप्त नहीं होते फिर भी चोरी के विभिन्न स्तर एवं प्रकार हो सकते हैं हम में से बहुत से लोग उन कृत्यों के विषय में सजग नहीं हैं जो चोरी की श्रेणी में गिने जा सकते हैं चोरी और चोरी न करने के चरम आयाम को स्पष्ट करने के लिए कुछ उदाहरण यहाँ पर्याप्त होंगे सन अट्ठारह के मध्य भाग में श्री रामकृष्ण के गले में कैंसर हो गया डॉक्टर महेंद्रनाथ पाल ने श्री रामकृष्ण को प्रतिदिन अल्प मात्रा में नींबू रस के सेवन की सलाह दी योगिन अर्थात स्वामी योगानंद ने अपने पैतृक बागान में ताजे नींबू उपलब्ध कराने का दायित्व तो लिया श्री रामकृष्ण नियमित रूप से नींबू रस का सेवन कर रहे थे किंतु तो एक दिन वे उसे ग्रहण नहीं कर सके योगिन अचंभित हो उठे आखिर क्यों जांच के बाद उन्होंने पाया कि उनका नींबू बागान उसी दिन एक अन्य व्यक्ति को पट्टे पर दे दिया गया था और वे उस बागान पर से अपना स्वामित्व खो चुके थे इसके परिणाम स्वरूप श्री रामकृष्ण उन नींबुओं का रस नहीं पी सके जो योगिन द्वारा बागान के स्वामी की अनुमति के बिना लाए गए थे क्योंकि यह एक प्रकार से चोरी ही समझी जाएगी इसी प्रकार की एक अन्य कथा है एक मध्ययोगीन सुफी संत थे जो अपने भोजन की शुद्धता के विषय में अत्यंत सजग थे एक बार उन्हें दुर्भावनावश विधर्मी होने का आरोप लगाकर कारागार में डाल दिया गया उनकी बहन प्रतिदिन कारागार में उनका भोजन भेजती थी किंतु फिर भी कारावास के अंतिम दिनों में पाया गया कि उन्होंने भोजन बिल्कुल भी ग्रहण नहीं किया इसका कारण यह था कि यद्यपि भोजन उनकी धर्मनिष्ठा भ्रमण के द्वारा बनाया जाता था जो कि अपनी आजीविका उचित माध्यम द्वारा अर्जन करती थी पर वह भोजन उन तक उस कारागार अधीक्षक द्वारा पहुँचाया जाता था जो एक बुरे चरित्र का व्यक्ति था वे संत भोजन ग्रहण नहीं कर सके क्योंकि भोजन उस अधिकारी के द्वारा स्पर्श किया जा चुका था और संत की स्वीकृति उस अधिकारी के बुरे आचरण का समर्थन करती एक बार बसर हाफी नामक एक अन्य सूफी संत ने भी उन्हें दिया हुआ भोजन ग्रहण नहीं किया जांच करने पर पाया गया कि भोजन में निहित मसाले एक दुष्ट से क्रय किए गए थे जब एक बार इसी सूफी संत की बहन अपने छज्जे में बैठ कर काट रही थी उसी समय वहाँ से राजकीय शोभा यात्रा गुजरी उस राजकीय शोभा यात्रा के प्रकाश में वह अधिक मात्रा में सूत काट सकी किंतु इस पर उसे संदेह उठा वह इमाम के पास गई और उसने उससे प्रश्न किया कि क्या वह न्यायोचित रूप से शोभा यात्रा के प्रकाश में सूत काटने की अधिकारी है यह एक अप्रत्याशित प्रश्न था न्यायाधीश ने उससे पूछा कि वह कौन है उसके यह बताने पर कि वह बसर हाफ़ी की बहन है न्यायाधीश ने अपना निर्णय सुनाया उन्होंने कहा कि यद्यपि एक सामान्य नागरिक के लिए राजकीय शोभा यात्रा के प्रकाश में सूत काटना अपराध नहीं है किंतु उसके द्वारा ऐसा करना चोरी ही कहलाएगा क्योंकि वह एक ऐसे सूफी परिवार से संबंध रखती है जिसका नैतिक स्तर अत्यधिक उच्च है अतः वह सूत राज्य की संपत्ति हुआ अब अमेरिका के कैंप टेलर नामक स्थान पर स्वामी जी का उदाहरण ही ले लीजिए वे वहाँ अपने कुछ अमेरिकी शिष्यों के साथ विश्राम हेतु गए हुए थे एक बार स्वामी जी को एक छोटा कंघा दिखाई दिया वे रुके और उसे उठाकर उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा कि क्या यह उनमें से किसी का है प्रत्येक ने उसकी जाँच कर कहा नहीं मेरा नहीं है क्या स्वामी जी कह उठे यह तुम में से किसी का नहीं है और उन्होंने उसे एक गर्म कोयले के टुकड़े की भांति छोड़ दिया कदाचित स्वामी जी ने इसे एक सेवा कार्य समझकर उठाया होगा पर जब उन्होंने यह पाया कि वह उनमें से किसी का नहीं है तो उन्होंने उसे वहीं छोड़ दिया चोरी न करना अथवा अस्थीय पांच प्रकार के यमों मूलभूत नैतिक मूल्यों में से एक है जो पतंजलि के योग शास्त्र में वर्णित योग के आठ अंगों में प्रथम है भाष्यकार व्यास ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है अर्थात अवैध या रूप से किसी अन्य की वस्तु के ले लेना अस्थिर इस प्रकार की प्रवृत्ति से दूर रहना तथा उसकी अनिच्छा कहलाता है श्रीमद् भगवद गीता इस चोरी के अर्थ में एक अन्य आयाम जोड़ते हुए इसका संबंध यज्ञ के साथ जोड़ देती है यज्ञों द्वारा प्रसन्न हुए देवता निश्चित रूप से तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करेंगे उनके द्वारा प्रदान किए हुए भोगों को जो व्यक्ति देवताओं को अर्पण किए बिना ही भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है यज्ञ से बचे अवशिष्ट पदार्थ सभी प्रकार के पापों से मुक्त होते हैं किंतु वे पापी लोग जो केवल अपने स्वार्थ के लिए अन्न पकाते हैं वे पाप के भागी होते हैं प्रकृति में हम सर्वत्र पारस्परिक निर्भरता देखते हैं मनुष्य का अस्तित्व कीड़े मकोड़े पशु पक्षी एवं अन्य मनुष्यों जैसा अनगिनत प्राणियों पर निर्भर है हम अपने पूर्वजों माता पिता एवं उन देवताओं के भी ऋणी हैं जो अग्नि वर्षा वायु एवं भूमि इत्यादि प्राकृतिक शक्तियों पर शासन करते हैं यह हमारा कर्तव्य है कि हम जहाँ तक हो सके इन सत्ताओं का ऋण अदा करें हिंदू नैतिक संहिता में यह सिद्धांत यज्ञ के रूप में संजो कर रखा गया है एक गृहस्थ से यह अपेक्षा की जाती है कि वह पांच प्रकार के यज्ञों का संपादन करे। पहला ब्रह्म के प्रति दूसरा देवताओं के प्रति तीसरा पितरों के प्रति और चौथा मनुष्यों के प्रति पाँच पशुओं के प्रति इन पांच यज्ञों ने क्रमशः शास्त्र अध्ययन अग्निहोत्र यज्ञ पूर्वजों को तर्पण अतिथियों की सेवा और पशु पक्षियों यहाँ तक कि की कीड़ों तक की देखभाल का रूप ले लिया श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार जो व्यक्ति इनके प्रति अपना ऋण जानकर भी उसका भुगतान किए बिना भोग करता है वह चोर है चोरी की धारणा के तीसरे पहलू का संकेत ईशावा के प्रथम मंत्र में दिया गया है ओम यह सब कुछ जो भी चर अचर इस जगत में विद्यमान है वह सब कुछ ईश्वर द्वारा व्याप्त है अनाशक्ति के द्वारा स्वयं को सुरक्षित रखो लोभ मत करो क्योंकि धन और भोग्य पदार्थ किसके हैं अर्थात किसी के नहीं हैं प्रस्तुत श्लोक पर टीका करते हुए श्री शंकराचार्य जी कहते हैं आकांक्षा न कर अर्थात माग्रथ किसी के भी अर्थात कश्य तुम्हारा स्वयं का या अन्य किसी का भी धनम यह अर्थ है लोभ मत करो क्यों कश्यचित धनम धन किसका है यह प्रश्न अस्वीकारता है के रूप में प्रयोग हुआ है क्योंकि किसी के पास ऐसा धन नहीं है जिस पर लोभ किया जा सके यह भाव है यह सब कुछ त्याग दिया गया इस विचार के द्वारा चूंकि यह सब आत्मा के अलावा क्या है अर्थात आत्मा ही है अतः यह सब आत्मा के लिए ही है और आत्मा ही यह सब भी है अतः उन वस्तुओं के लिए कोई लालसा न रखो जो अनित्य है इस प्रकार चोरी न करने के विभिन्न स्तर आयाम एवं पहलू है ऐसी कोई वस्तु न लो जिस पर तुम्हारा अधिकार न हो अन्य लोगों को देकर अथवा बांटकर कर ही कोई वस्तु लो लालच का त्याग करो और लोभ मत करो प्रत्येक वस्तु के अस्तित्व का साक्षात्कार ईश्वर में ही करो किसी ऐसी वस्तु के प्रति लोभ करना जो किसी अन्य से संबंधित हो अथवा उसके प्रति लालच करना मानसिक चोरी ही है